पत्रावली तीन सौ तिरपन भग्नि निवेदिता को लिखित अल्मोड़ा २९ जुलाई अठारह सौ संतानबे प्रिय कुमारी नोवल श्री स्टडी का एक पत्र कल मुझे मिला जिससे मुझे यह मालूम हुआ कि तुमने भारत आने का और स्वयं सब चीज़ों को देखने का विचार मन में ठान लिया है उसका उत्तर कल मैं दे चुका हूँ परंतु मैंने कुमारी मूलर से तुम्हारे इस संकल्प के विषय में जो कुछ सुना उससे यह दूसरा संक्षिप्त पत्र आवश्यक हो गया और अच्छा है कि मैं तुम्हें सीधे ही लिखूं मैं तुमसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुझे विश्वास है कि भारत के काम में तुम्हारा भविष्य उज्जवल है आवश्यकता है स्त्री की पुरुष की नहीं सच्ची सिंघनी की जो भारतीयों के लिए विशेषकर स्त्रियों के लिए काम करे भारत अभी तक महान महिलाओं को उत्पन्न नहीं कर सका उसे दूसरे राष्ट्रों से उन्हें उधार लेना पड़ेगा तुम्हारी शिक्षा सच्चा भाव पवित्रता महान प्रेम दृढ़ निश्चय और सबसे अधिक तुम्हारे केलटिक रक्त ने तुमको वैसी ही नारी बनाया है जिसकी आवश्यकता है परंतु कठिनाइयाँ भी बहुत है यहाँ जो दुख कुसंस्कार और दासत्व है उसकी तुम कल्पना नहीं कर सकती तुम्हें एक अर्थनग्न स्त्री पुरुषों के समूह में रहना होगा जिसके जाति और पृथकता के विचित्र विचार हैं जो भय और द्वेश से सफ़ेद चमड़े से दूर रहना चाहते हैं और जिनसे सफ़ेद चमड़े वाले स्वयं अत्यंत घृणा करते हैं दूसरी ओर श्वेत जाति के लोग तुम्हें सन समझेंगे और तुम्हारे आचार व्यवहार को सशंकित दृष्टि से देखते रहेंगे फिर यहाँ भयानक गर्मी पड़ती है अधिकांश स्थानों में हमारा शीतकाल तुम्हारी गर्मी के समान होता है और दक्षिण में हमेशा आग बरसती रहती है नगरों के बाहर विलायती आराम की कोई भी सामग्री नहीं मिल सकती ये सब बातें होते हुए भी यदि काम करने का साहस करेंगी तो हम तुम्हारा स्वागत करेंगे सौ बार स्वागत करेंगे मेरे विषय में यह बात है कि जैसे अन्य स्थानों में वैसे ही मैं यहाँ भी कुछ नहीं हूँ फिर भी जो कुछ मेरा सामर्थ्य होगा वह तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा इस कार्य में प्रवेश करने से पहले तुमको अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए और यदि काम करने के बाद तुम असफल हो जाओगी अथवा अप्रसन्न हो जाओगी तो मैं अपनी ओर से तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि चाहे तुम भारत के लिए काम करो या न करो तुम वेदांत को त्याग दो या उसमें स्थिर रहो मैं आमरण तुम्हारे साथ हूँ हाथी के दांत बाहर निकलते हैं परंतु अंदर नहीं जाते इसी तरह मर्द के वचन वापस नहीं फिर सकते या मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ फिर तो फिर से मैं तुमको सावधान करता हूँ तुमको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और कुमारी मूलर आदि के आश्रित न रहना चाहिए अपने ढंग की वह एक शिष्ट महिला है परंतु दुर्भाग्यवश जब वह बालिका ही थी तभी से उसके मन में यह बात समा गई है कि वह जन्म से ही एक नेता है और संसार को हिलाने के लिए धन के अतिरिक्त किसी गुण की आवश्यकता नहीं है यह वह फिर फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके मन में उठता है और थोड़े दिनों में तुम देखोगे कि उसके साथ मिलकर रहना तुम्हारे लिए असंभव होगा अब उसका विचार कलकत्ते में एक मकान लेने का है जहां तुम और वह तथा अन्य यूरोपीय या अमेरिकी मित्र यदि आकर रहना चाहे तो रह सकें उसका विचार शुभ है परंतु महंतिन बनने का उसका संकल्प दो कारणों से कभी सफल न होगा उसका क्रोधी स्वभाव और अहंकार युक्त व्यवहार तथा उसका अत्यंत अस्थिर मन बहुतों से मित्रता करना दूर से ही अच्छा रहता है और जो मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है उसका हमेशा भला होता है श्रीमती सेवियर नारियों में एक रत्न है ऐसी गुणवत्ती और दयालु केवल सेवियर दंपत्ति ऐसे अंग्रेज हैं जो भारतवासियों से घृणा नहीं करते स्टडी की भी गिनती इनमें नहीं है श्रीमान और श्रीमती सेवियर दो ही व्यक्ति हैं जो अभिमानपूर्वक हमें उत्साह दिलाने नहीं आए थे परंतु उनका अभी कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है जब तुम आओ तब उन्हें अपने साथ काम में लगाओ इससे तुमको भी सहायता मिलेगी और उन्हें भी परंतु अंत में अपने पैरों पर ही खड़ा होना परमावश्यक है अमेरिका से मैंने यह सुना है कि बोस्टन निवासी मेरी दो मित्र श्रीमती बुल और कुमारी मैक्ल्याउड शरद ऋतु में भारत आने वाली हैं कुमारी मैक्याउड को तुम लंदन में जानती थी वह पेरिस के वस्त्र पहने हुए अमेरिकी युवती श्रीमती बुल पचास वर्ष के लगभग है और अमेरिका में वे सहानुभूति रखने वाली मेरी मित्र थी मैं तुमको यह सम्मति दूंगा कि यदि तुम उनके साथ ही आओगी तो यात्रा की क्लांति कम हो जाएगी क्योंकि वे भी यूरोप होते हुए आ रही हैं श्री स्टडी का बहुत दिनों के बाद पत्र पाकर मुझे हर्ष हुआ किंतु वह पत्र रूखा और प्राणहीन था मालूम होता है कि लंदन के कार्य के असफल होने से वे निराश हुए तुम्हें मेरा अनंत प्यार भगवत पदाश्रित विवेकानंद